महाभारत द्रोण पर्व पंच त्रिंशोध्या युधिष्ठिर और अभिमन्यु का संवाद तथा तो भेदन के लिए अभिमन्यु की प्रतिज्ञा संजय भारत उवाच तदने भारद्वाज रक्षित पार्थाभ्यवर्त पुरोगमाह संजय कहते हैं राजन द्रोणाचार्य के द्वारा सुरक्षित उर्दुधर्ष सेना का भीमसेना आदि कुंती पुत्रों ने डटकर सामना किया सात्त्व से चेकितान धृष्ट दुमस् पार्षद कुंती भोजस् विक्रांतोदत महारथ आर्जुनी छत्रधर्मा च बृह छत्री चेदिपो धृष्टकेतु माद्रीपुत्रो घटोत्कच युधामु विक्रात खंडे च पराजितः उत्तम से दुर्धरसो विराट महारथ द्रौपदेयास संरधा सूपा से वीरवान् के महावीर संजया सैसे चांडे चुनाकताुद्धदुर्मता समभ्यधता भार्वाजम जुजुत्की चेकितान ध्रुप कुमार धृषधुम्न पराक्रमी कुंती भोज महारथि ध्रुपद अभिमन्यु छत्रधर्मा शक्तिशाली बृहछत्र चेतरा धृष्ठकेतु माद्रिकुमकुलदेव घटोत्क्रमी युधामु किसी से परास्त न होने वाला वीर शिखंडी दुर्धर वीर उत्तमोजा महारथि विराट क्रोध में भरे हुए द्रौपदी पुत्र बलवान शिष्यपाल कुमार महापराक्रमी राजकुमार तथा तो संजयवंशी ये तथा तो और भी अस्त्र विद्या में पारंगत एवं बहुत से सूरवीर अपने दल बल के साथ वहां उपस्थित थे इन सब ने युद्ध के अभिलाषा से द्रोणाचार्य पर सहसा धावा किया समीपे वर्तमान आस्थान भारद्वाजोर्जमान महता नंदन बड़े थे। शत्रुओं के आक्रमण से उन्हें तनिक भी घबराहट नहीं हुई उन्होंने अपने समीप आए हुए पांडव वीरों को बाण समूहों की भारी वृष्टि करके आगे बढ़ने से रोक दिया सललस्य महोघा सा द्रोणम वेलां तेला जलाशया जैसे दुर्भिद पर्वत के पास पहुंचकर जल का महान प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है तथा जिस प्रकार संपूर्ण जलाशय समुद्र अपनी तटभूमि को नहीं लाँग पाते उसी प्रकार वे पांडव सैनिक द्रोणाचार्य के अत्यंत निकट न पहुंच सके विड्यम सरिराजन द्रोणचाप विश्रृत नाश कमुखे स्था भरद्वाज से पांडवा राजन द्रोणाचार्य के धनुष्य छूटे हुए बाणों से अत्यंत पीड़ित होकर पांडव वीर उनके सामने नहीं ठहर सके तद्भुतम पश्या्रोण से भुज्योल यद नाभ्यवर्तन पंचालाजय स उस समय हम लोगों ने द्रोणाचार्य की भुजाओं का वह अद्भुत बल देखा जिससे कि सकेष्ठिर तम बहुधा चिंतया मास द्रोण से प्रतिवारण क्रोध में भरे हुए उन्हीं द्रोणाचार्य को आते देख राजा युधिष्ठिर ने उन्हें रोकने के उपाय पर बारम्बार विचार किया तो अशक्य नोण्वा युधिष्ठि अभिश्यम गुरभद्रम संवाद इस समय द्रोणाचार्य का सामना करना दूसरे के लिए असंभव जानकर युधिष्ठिर ने व दुस्सह एवं महान भार सुभद्र कुमार मनु पर रख दिया वासुदेवा दन पर फालगुनाचातौज पर विरघ्न अमित तेजस्वी अभिमनु वसुदेवन श्री कृष्ण तथा तो अर्जुन से किसी बात में कम नहीं था वह शत्रुनो का संहार करने में समर्थ था अतः उसे युधिष्ठ ने इस प्रकार कहा एतनो नार्जनो तथा तुनाजुनो गहेद यथाता कुरु तात हम सप्तकों के साथ युद्ध करके लौटने पर अर्जुन जिस प्रकार हम लोगों के निंदा न करें हमें ना बतावे वैसा कार्य करो हम लोग तो किसी तरह भी चक्रव्यूह के भेदन की प्रक्रिया को नहीं जानते हैं तम वर्जुन हो वह कृष्ण हो वह भिद्याद्युम एवा छप्प्रयु हम महाबाहो पंचमो नोपद्य महाबाहो तुम अर्जुन श्रीकृष्ण अथवा प्रद्युम्न ये चार पुरुष ही चक्रव्यूह का भेदन कर सकते हो पांचवा कोई योद्धा इस कार्य के योग्य नहीं है अभिमन्यु वरम तात ताम दातु पितृणाम अतुलाना चैन चर्वस अभिमन्यु तुम्हारे पिता और मामा के पक्ष के समस्त योद्धा तथा संपूर्ण सैनिक तुमसे याचना कर रहे हैं तुम्हें इन्हें वर देने के योग्य हो धनंजयो हिन्स्ता गर्ह ये दैत्य संयुगात क्षिप्रमस्त्र समा द्रोणानेकत यदि हम विजय नहीं हुए तो युद्ध से लौटने पर अर्जुन निश्चय ही हम लोगों को कोसेंगे अतः शीघ्र अस्त्र लेकर तुम द्रोणाचार्य की सेना का विनाश कर डालो अभिमन्युर्वाच द्रोण से तृणमतग्र अनेक प्रवरम यधि पितृणाम जयमाकांक्ष नवगा विलंबित अभ्यन्ु ने कहा महाराज मैं अपने पितृवर्ग की विजय की अभिलाषा से युद्धस्थल में द्रोणाचार्य की अत्यंत भयंकर सुदृढ़ एवं श्रेष्ठ सेना में शीघ्र ही प्रवेश करता हूँ पित्रां उपदिष्टो हिमे पिता नो सही निर्गन्तुम अहम कसाचिदापदे पिताजी ने मुझे चक्रव्यू को भेदन की विधि तो बताई है परंतु किसी आपत्ति में पड़ जाने पर मैं उस व्यू से बाहर नहीं निकल सकता युधिष्ठिरनेकम युधाम श्रेष्ठ द्वार यश नागम श्याम हो नात याच युधिष्ठिर बोरे योद्धाओं में श्रेष्ठ वीर तुम जीव का भेदन करो और हमारे लिए द्वार बना दो तात फिर तुम जिस मार्ग से जाओगे उसी के द्वारा हम भी तुम्हारे पीछे पीछे चले चलेंगे धनंजय समम युद्धे प्रणिधा बेटा हम लोग युद्ध स्थल में तुम्हें अर्जुन के समान मानते हैं हम अपना ध्यान तुम्हारे ही ओर रख कर सब ओर से तुम्हारी रक्षा करते हुए तुम्हारे साथ ही चलेंगे भीम वाच अहम तो अनु गृष धुम नो पंचाला के केया तथा सर्वे प्रभद्रका भीमसेन बोले बेटा मैं तुम्हारे साथ चलूंगा धृष्ट धुमन सात्यकी पंचाल देशी योद्धा के, के राजकुमार मत्स्य देश के सैनिक तथा तो समस्त प्रभद्रकगण भी तुम्हारा अनुसरण करेंगे बन्नम सकद भिन्नम्यूहम तत्र तत्र पुनः पुनः व्यम प्रध्वंसय श्यामो निग्धमा वरान्वरा तुम जहाँ जहाँ एक बार भी व्यूह तोड़ दोगे वहाँ वहाँ हम लोग मुख्य मुख्य योद्धाओं का वध करके उस व्यूह को बारंबार नष्ट करते रहेंगे अभिमन्युवाच अहमे तत्प्रवेक्षा भी त्रोणान एक दुरासनम पतंग इव संक्रुद्धो झलित जातव अभिमन्यु ने कहा जैसे पतंग जलती हुई आग में कुछ पड़ता है उसी प्रकार मैं भी कुपित हो द्रोणाचार्य के दुर्गम सैन्य करूँगा आज मैं वह पराक्रम करूंगा जो पिता और माता दोनों के कुलों के लिए हितकर होगा तथा तो वह मामा श्री कृष्ण तथा तो पिता अर्जुन दोनों को प्रसन्न करेगा शिशुन के संग्रम पे काल्यम संघ दक्षति सर्वूतासैन वै मया मैं अभी बालक हूँ तो भी आज समस्त प्राणी देखेंगे कि मैंने अकेले ही समूह के समूह शत्रुसैनिकों का युद्ध में संहार कर डाला है ना हम पार्थेन जाता श्याम च जाता सुभद्रया यदियुगे कश्चिजीव तो नाद्युच्य यदि आज मेरे साथ युद्ध करके कोई भी सैनिक जीवित बच जाए तो मैं अर्जुन का पुत्र रहें और सुभद्रा की कोख से मेरा जन्म नहीं यदि चाहे कर थे नमग्रम क्षत्रमंडलम न करो म्यष्ट युद्धे न भवाम्य अर्जुन आत्मजह यदि मैं युद्ध में एकमात्र रथ की सहायता से संपूर्ण क्षत्रिमंडल के आठ टुकड़े न कर दूं तो अर्जुन का पुत्र रहें युधिषिरासत युधिष्ठिर ने कहा सुभद्रानंदन ऐसा ऐसी ओजस्वी बातें कहते हुए तुम्हारा बल निरंतर बढ़ता रहे क्योंकि तो तुम द्रोणाचार्य के दुर्गम सैन्य में प्रवेश करने का उत्साह रखते हो महेश महाबल साध्य रुद्र मृहुत द्रोणाचार्य की सेना उन महाबली महाधरुधर पुरुष सिंहवीरो द्वारा सुरक्षित है जो कि साध्यरुद्र तथा भरत गणों के समान बलवान और वसु अग्नि एवं सूर्य के समान पराक्रमी है संजय उवाच तस् तद्वचनम शुवा सयाचोदयत सुमित्रास्वान्धृे क्षिप्रम द्रोणाधि का चोदय संजय कहते हैं राजन महाराज युधिष्ठिर का यह वचन सुनकर अभिमन्यु ने अपने सारथी को यह आज्ञा दी सुमित्र तुम शीघ्र ही घोड़ों को रथ छे, रण क्षेत्र में द्रोणाचार्य की सेना की ओर हाँक ले चलो इतिश्री महाभारत द्रोण पर्वणी अभिमन्युवध पर्वणी अभिमन्यु प्रतिज्ञायाम पंचमेंशो अध्याय इस प्रकार से महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत अभिमन्युवध पर्व में अभिमन्यु की प्रतिज्ञा विषयक पैंतीसवा अध्याय पूरा हुआ